बोलती कहानी कार्यक्रम में प्रस्तुत है उषा छावड़ा की आवाज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बंद दरवाजा बैक प्रस्तुत है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बंद दरवाजा सूरज की गोद से से निकला और बच्चा पालने से। वही स्निग्धता वही वही वही लाली रोशनी मैं बरामदे में बैठा था बच्चे ने दरवाजे से झांका मैंने मुस्कुराकर पुकारा वह मेरी गोद में आकर बैठ गया और उसकी शरारतें शुरू हो गईं कभी कलम पर हाथ बढ़ाया कभी कागज पर मैंने गोद से उतार दिया वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा घर में न गया दरवाजा खुला हुआ था एक चिड़िया भुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था वह उसकी तरफ लपका चिड़िया जरा भी ना डरी बच्चे ने समझा अब यहाँ पर दार खिलौना हाथ आ गया बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा चिड़िया उड़ गई निराश बच्चा रोने लगा मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं दरवाजा खुला हुआ था गरम हलवे की मीठी पुकार आई बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा खोमचे वाला सामने से गुजरा बच्चे ने मेरी तरफ ये आचना की आंखों से देखा जो जो वाला दूर होता गया अचना की आखी रोश में परिवर्तित होती गईं। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोमचे वाला आंख से उजल हो गया तो रोश ने जोर फरियाद की सूरत अख्तियार की मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को नहीं खाने देता बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील अपील अपील करने की जरूरत समझी या नहीं? आम पर बच्चे ऐसे हालातों में मां से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुल्तवी कर दी हो उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया दरवाजा खुला हुआ था मैंने आंसू पोछने के खयाल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया बच्चे को जैसे सारी जमाने की दौलत मिल गई उसकी सारी इंद्रिया इस नई समस्या को हल करने में लग गईं। एक एक दरवाजा हवा से खुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई उसने दरवाजे की तरफ देखा उसकी वह व्यस्तता लुप्त हो गई उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था